ओवत्याय तंडवपंडिता नूतजलधरुचे गोपवधटे दुकुचौराय कृष्णाय नमः संसारहश्य विजा शंकर शंकरचार्य केशव बाधरा सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शांति शांति शांति तेजु कपाला दोवाद समवाय सम्बंध का विचार चल रहा था इसके लिए प्रमाण दिया गुण क्रियादि विशिष्ट बुद्धिर विशेषण विशेष संबंध विषया विशिष्ट बुद्धित्व दंडी पुरुष पर सं, संयोग संबंध यहाँ संभव नहीं है क्योंकि और एवं संबंध उनका सिद्धांत है इसलिए द्रव्य में गुण कर्म उसमें जाति विशेष नित्य द्रव्य ये सब में संयोग संभव नहीं है तो समवाय ही संबंध होगा वे आगे कहते हैं दिनकी में नच समवाय स्थाने स्वरूप सम्बध निवेश्य कार्य कारण भाव कल्पनीय नाच्य समवाय जहां आप कहते हैं द्रव्येश गुणकर्मणो हे द्रव्य में गुणकर्म ये समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं तो समवाय जहां आप संबंध स्वीकार करते हैं वहां स्वरूप संबंध लेकर के कार्यकारण भाव कल्पना कर लीजिए कल्पनीय सिद्धांत कहता है कि तथा सति तथा सति अर्थात तो समवाय स्थान स्वरूप निर्वाहे निवेश निर्वाहेम समवायि कारण का लक्षण क्या कहते हैं यथ समवेतम कार्य उत्पद्य थे अभी अगर आप वह समवाय संबंध के स्थान स्वरूप संबंध ले लेंगे फिर समवाय कारण का जो लक्षण है यत समवेतम अभी वो लक्षण सिद्ध नहीं हो पाएगा तथा सति यत सम कार्य उत्पद्यते तथ समयी कारण समवायि कारण व्यवस्था न कारण इसका जो व्यवस्था व्यवस्था अर्थात जो लक्षण बनाए हैं वो लक्षण सिद्ध नहीं होगा व्यवस्था न स ये रामरुद्री में देखिए यत सम्बद्ध प्रतिक्रिया है उसका पूर्वपंक्ति ठीक समवाया भावे अगर समवाय आप स्वीकार नहीं करेंगे ऐसी समवाय कारण लक्षण अनुपपत्तिर जो समवायि कारण का लक्षण है यत समवेतम कार्य समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय तो कारणम ये जो लक्षण किए हैं समवाय कारण का ये लक्षण सम्भव नहीं होगा आगे दिनोकरी में अभी पूर्व पक्ष वाला कहेंगे समवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समवायि कारण इस प्रकार कहते हैं अगर हम समवाय सम्बंध को स्वीकार नहीं करेंगे आपका यह समवाय कारण का लक्षण नहीं घटेगा हम ये समवाय कारण का लक्षण को थोड़ा बदल देंगे क्या करेंगे लक्षण यत संबद्धम कार्य उत्पद्यते तत्समवाय कारण आप यथ समवेतम कह देते हम अभी यथ सम्बद्धम कह देंगे और हमारा सम्बंध हो जाएगा स्वरूप संबंध तो समवाय स्थाने यत संबद्धम यत समवेतम था यत सम्बद्धम कह देंगे तो यह हमारा लक्षण हो जाएगा यत सम्बद्धम कार्य पहले समवाय कारण का लक्षण क्या था यत समवेतम अभी हम समवाय संबंध को स्वीकार नहीं करके स्वरूप सम्बन्ध से निर्वाह करेंगे तभी तो समवाय कारण जिसको कहते थे अभी उसको कहा जाएगा कारण मात्र और समवाय कारण तो नहीं कह पाएंगे तो अभी उस कारण का लक्षण क्या कर देंगे यबद्ध कार्यम उत्पद्यते तत्ण ऐसे हो जाएगा इति अस्तुति वाच्य तत् समवाय कारणं तो नहीं कहेंगे तद उपादान कारण इस प्रकार की यहाँ तो पंक्ति दिए हैं तत् समवाय कारण अस्तु सिद्धांत क्रता इति च वाच्यं अगर यबद्ध कार्य उत्पद्यते इस प्रकार की कह देंगे तो घट ध्वस इसका प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता घट में अभी घट ध्वंस घट में किस संबंध से रहेगा घट ध्वंस घट में घट हो गया प्रतियोगी घट में क्या रहेगी प्रतियोगिता एक घट में प्रतियोगिता किसके चलते आया ध्वंस के चलते तो ध्वंस अभी जब घट में रहेगा तो किस समझ से रहेगा प्रतियोगिता सम्बन्ध से और जब हम सामने में ध्वस्त मतलब कपालों को देखते हैं हम शब्द क्या व्यवहार करते हैं घटो ध्वस्त तो अभी हमको ये कपालों में ध्वंस दिखता है अभी कपालों में ध्वंस किस समझ से रहेगा ध्वंस किस समय से रहता है स्वरूप समझ से तो ध्वंस घटों में रह जाएगा प्रतियोगिता संबंध से जब उत्पन्न हो रहा है तो जब ध्वंस उत्पन्न हो जाएगा तब और ध्वंस घट में रह पाएगा क्या अभी तो घट रहेगा ही नहीं तो इसलिए उस ध्वंस जो ध्वंस उत्पन्न हो गया वो ध्वंस भी कहाँ रहेगा कपाल में किस से स्वरूप सम्बन्ध से और ध्वंस कार्य है अगर आप कहेंगे कि यत्संबद्धम कार्यम उत्पद्यते अभी कपाल संबद्धम ध्वंस घट ध्वंस रूप कार्यम उत्पद्यते तभी कपाल में घट ध्वंस किस से उत्पन्न हो रहा है स्वरूप संबंध से आप अभी कह रहे हैं कि हम संवाय संबंध नहीं स्वीकार करेंगे स्वरूप संबंध से निर्वाह कर लेंगे और आपका लक्षण हो जाएगा कि यत सम्बद्ध कार्य उत्पद्यते तत कारण कहेंगे संवाय कारण कहें संवाय को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको उपादान कारण कुछ कह देंगे तो अभी जो आपका लक्षण हो जाएगा यत सम्बद्धम कार्य यत सम्बद्धम कपाल संबद्ध कार्य घटध्वस रूप का उत्पद्यते तद कपाल अभी घटध्वंस का कारण माना जाएगा समवायि कारण माना जाएगा जो समवाय कारण का लक्षण था तभी तो घट ध्वंस का समवायिक कारण भी कपाल बन जाएगा अगर आप लक्षण करेंगे यथ संबद्धम कार्य उत्पत्ति ये दोष आएगा क्योंकि घट ध्वंस का समवायि कारण कपाल ध्वस का कोई कारण होगा क्या समवायि कारण नहीं होता है समवाय शब्द व्यवहार नहीं करेंगे तो उपादान कारण कह देंगे ध्वंस का कोई उपादान कारण होगा क्या नहीं होगा तो इसलिए कपाल संबद्ध घटध्वंस प्रति कपाल संवाय कारण तो प्रसंगात कपाल संबद्ध संब्ध घटध्वंस केन केबंधन संबद्ध स्वरूप स्वरूपसंबंधन अर्थात कपालन स्वरूपेन संबद्ध घटध्वंस उसके प्रति कपाल संवाय कारण बन जाएगा ये दोष आएगा घटध्वंस अभी कपाल में ही उत्पन्न होगा अर्थात तो जैसे कहा जाता है कि पट पट में उत्पन्न होगा तंतु में उत्पन्न होगा तो तंतु में उत्पन्न होगा अर्थात तो उत्पन्न हो जाने के बाद ये पट कहाँ रहेगा तंतु में ही रहेगा तो इसीलिए कहते हैं यत तो समवयतम कार्य में उत्पादते अर्थात तो कार्य उत्पन्न का प्रथम क्षण से लेकर के अंतिम क्षण पर्यत उसी में ही रहेगा इसलिए जिस समय में घट ध्वंस उत्पन्न होगा कहा जाएगा अर्थात तो उस समय में कपालो भी स्थिति में आ गया अर्थात तो ध्वंस उत्पन्न हुआ मतलब तो मान लीजिए क्राक आरम्भ हो गया समझाने के लिए तो उसी समय ही कपालो बन गया और घट तो नहीं रहा तो फिर आगे जो पूरा ध्वस उत्पन्न हो जाएगा ये कपालों में ही रहेगा ध्वंस का ध्वंस कपाल में उत्पन्न होगा ध्वंस का कारण कपाल नहीं कहा जा सकता है ध्वंस कपालों में स्वरूप संबंध से रहेगा किंतु कारण अर्थात इस प्रकार के कपालों को नहीं लिया जाता है प्रतियोगित्व घट कारण हो गया कपाल घट ध्वंस के प्रति कारण नहीं होगा वो केवल अर्थात उसमें आपको उपलब्ध हो होगा कारण नहीं होगा क्योंकि कारण होगा तो कारण का लक्षण क्या है नियत पूर्ववृत्ति उस प्रकार की रहना चाहिए किंतु ये जो ध्वस्त कपाल है वो पूर्वक्षण में नहीं है कपाल कहेंगे जिस कपालों में घट है उस वो कपाल तो है किंतु वो कपाल अत्र घटो भविष्यति कपाल है जिसमें घट विद्यमान है किंतु जिसमें घट ध्वस्त घट विद्यमान है वो पूर्वक्षण में नहीं था इसलिए वो कारण नहीं बन पाएगा स्पष्ट है ना जो कपाल घट बनने से पहले है उस कपाल में घट जिसमें स्थिति समय में है किंतु घट ध्वंस होने के बाद जिस कपाल में घट रहेगा वो कपाल पूर्व में नहीं था इसलिए कपाल घट ध्वंस के प्रति कारण नहीं बनेगा क्योंकि पूर्व क्षण में नहीं रहेगा सिद्ध साधन अच्छा आगे हाँ, मु, न, ये, मुक्तावली हाँ मुक्तावली में मुक्तावली में नच स्वरूप संबंध है न सिद्ध साधन अर्थांतरम वा पूर्व पक्ष कहेगा कि जो आप समवाय संब, संबंध सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं ये क्यों सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं कहते हैं कि आपको द्रव्य गुण इत्यादि को द्रव्य गुण कर्मों को द्रव्य में रखना पड़ता है अथवा सामान्य को रखना पड़ता है इधर विगुण कर्म में ये सब जो रखने के लिए आप संवाय संबंध स्वीकार करने के लिए चल रहे हैं स्वरूप संबंध से वो सिद्ध हो जाएगा अभी जो विचार दे दिए उसके लिए मुक्तावली पूर्व पक्ष वाला कहते हैं स्वरूप संबंधे न अर्थात आप जहाँ संवाय संबंध स्वीकार करने के लिए चल रहे हैं वो संबंध तो हम हमारे द्वारा पहले से ही सिद्ध है आपको इसको इसमें रखना है इसको इसमें रखना है उसके लिए आप समवाय संबंध कल्पना करते हैं हम तो उसका दूसरा संबंध में पहले रखे हैं इसलिए आप जो कार्य करने चल रहे हैं हम कहेंगे वो सिद्ध साधन है जो आप सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं द्रव्य को अवयव को अवयवी को अवयव में रखेंगे अथवा गुणकर्मों को द्रव्य में रखेंगे इसके लिए जो संबंध आप सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं वो संबंध हमारे द्वारा पूर्व से सिद्ध है इसलिए आपका जो उद्यम हम कहेंगे ये सिद्ध साधनम पूर्व पक्ष कहेगा स्वरूप संबंध है न सिद्ध साधनम पूर्व पक्ष कहेगा सिद्ध साधन है सिद्धांति पूछेगा कि कैसे आपका यह सिद्ध हो गया संबंध तो पूर्व पक्ष कहता है कि स्वरूप संबंध है ना स्वरूप संबंध है ना सिद्ध साधनम अथवा अर्थांतरम वा अर्थांतर अर्थात आप समवाय संबंध सिद्ध करने के लिए चल रहे थे सिद्ध हो गया स्वरूप संबंध इसको अर्थांतर कहा जाएगा दिनकरी में सिद्ध साधन अयुत सिद्ध योह स्वरूप स्वरूप संबंध इति बदत परस्य इति शेष अयुत सिद्ध योह आप समवाय संबंध सिद्ध करने के लिए चल रहे जहां दोनों अयुत सिद्ध है अयुत सिद्ध दिया है अयुत सिद्ध यो नहीं दिया है दो अच्छा हाँ दिया है अयुत प्रतीक दिया है उसके आगे यो योर एक अपराश्रित अवतिषते तौ अयूत सिद्धौ तो तर्कसंग्रह में क्या दिया है यार मध्ये एक अपराश्रित एक अभिनश्यत अभिनश्यत अधिक दिया है अपराश्रितिषते तौ अयूत सिद्धौ अयुत सिद्ध यो है स्वरूप संबंध इति बदत हा। जो कहेगा कि अयुत सिद्ध के बीच में स्वरूप एवं संबंध वो कहेगा आप जो समवाय सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं हम कहते हैं सिद्ध साधन जो सिद्ध साधन मूल में दे दिया इसका अर्थ कहते हैं अयुत सिद्ध यो स्वरूप संबंध इति बदत परस्य जो कहेगा अयुत सिद्ध में स्वरूप संबंध न्यायकों को कहेगा आप जो समवाय संबंध सिद्धि करने के लिए चल रहे हैं हम कहेंगे सिद्ध साधनम अर्थांतरम वीन दिनकरी में समवाय साधने प्रवृत्ता नाम न्यायिका नाम शेष समवाय का सिद्धि के लिए न्यायिक चले थे तो पूर्व पक्ष वाला कह रहे हैं ये तो अर्थांतर सिद्ध हो जाएगा आप अर्थांतर को सिद्ध कर लेंगे अर्थात इस संबंध से न सम्बंध से इसको इसमें रखना है तो संबंध आप समवाय कहते थे वो तो स्वरूप से भी हो जाएगा इसलिए अर्थांतर सिद्ध हो जाएगा अर्थांतर टीका में देखिए अयुत प्रती के आगे था योर यो एकम अपराश्रित्म अवतिष्ठते तायूत सिद्ध हो अर्थांतर शब्द से स्व अनामत अर्थ सिद्धि कहीं कहीं स्व अनभिप्रेत ऐसे आता है स्वअनभिप्रेत अर्थ सिद्धि इसको कहते हैं अर्थांतर सिद्धि अर्थांतर दो अर्थात चले थे कुछ सिद्धि करने के लिए हो गया कुछ अन्य सिद्धि समवाय सिद्धि के लिए आप चले थे स्वरूप सिद्ध हो गया पूर्व पक्ष कह रहा है समवाय सिद्ध करने के लिए चल रहे थे वो कह रहे हैं कि समवाय को मानना क्या जरूरत है ये तो पहले से ही है एक सिद्ध साधन दोष हुआ और जो संबंध पहले से सिद्ध है उसको आप साधन करने के लिए चले एक दोष हुआ तो क्या साधन हो गया मतलब कि आप क्या सिद्ध कर लिए हैं पूछेगा नया हो गएगा सुरु को संबंध मीमांस तो अभी मतलब जो भी है वो अभी नया को कहेगा ये सिद्ध हो रहा है आपका समवाय कहा से सिद्ध होगा तो क्या सिद्ध हो रहा है कहते अर्थांतर आप चले थे समवाय सिद्ध करने के लिए किंतु पहले से ये सिद्ध है तो एक दोष हो गया सिद्ध साधन दूसरा हो गया अर्थांतर दोष क्यों नहीं होगा तो स्वरूप संबंध अर्थात आप आपको जो मीमांस लोग ये तो वहां तादात में संबंध मानते हैं अनुवेगी और प्रतियोगी रूप होना चाहिए हाँ यह मीमांस लोग कहेंगे अनुवेगी प्रतियोगी रूप यह हो जाएगा अर्थात प्रतियोगी रूप अनुयोगी रूप हो जाएगा मीमांस को लोग घट रूपों को घट्ट में किस संबंध से मानेंगे कहेंगे तादात्म्य संबंध तादात्म्य संबंध अर्थात स आत्मा यश्य अर्थात मीमांस के मत में वेदांतियों का मत में भी ये जो गुण है वो द्रव्य से कुछ भिन्न नहीं है वो तो द्रव्य कार्य के विशेष अभिव्यक्ति मात्र वेदांति लोग अलग नहीं मानते हैं ये गुण इत्यादि का जैसे मैं एक लोग समवायिक संबंध मान करके भिन्न मान लेते हैं वेदांति लोग नहीं मानते तादात्म्य सम्बंध से कहते हैं और तादात्म्य क्या है तो भेद सहिष्णु अभेद कह देते हैं अर्थात ऐसे आप देखने के लिए वास्तविक मतलब वास्तविक अभेद है किंतु तो आपको प्रतियो मान खाली भेद हो रहा है ये भेद सहिष्णु अवैध कह देते हैं अर्थात ये जो गुण कहते हैं ये जो अधिष्ठान है द्रव्य उससे वास्तविक भिन्न नहीं है अनुयोगिता सम्बंध से इसमें रह जाएगा तदरूप है ये अधिष्ठान रूप ही है तो यहाँ पूर्व पक्ष मांग सक हो जाएंगे कहेंगे अच्छा नथापि अभी नब्बे लोग कहते हैं ठीक है समवाय को मान लिया जाए किन्तु तथापि समवाय से एकत्र की मान हम नब्बे वाले समवाय को नाना कहते हैं तो वो पूछते हैं कि समवाय को एक मानेंगे इसमें क्या प्रमाण होगा अतः मूल्य में कहा अनंत स्वरूपाणाम अभी न्यायिक लोग मीमांसकों को उत्तर देते हैं जो लोग सिद्ध साधन अर्थांतर दोष दिखाए उनको उत्तर देते हैं अगर आप कहेंगे कि स्वरूप संबंध से मानना पड़ेगा तो ये जो स्वरूप होगा अनुयोगी अथवा प्रतियोगी रूप होगा मीमांस लोग अनुयोगी रूप मानेंगे तो ये अनुयोगी रूप अनंत होगा जिसमें भी गुण क्रिया इत्यादि रहेंगे वो सब अनुयोगी अनंत होगा तो अनंत स्वरूपाणाम संबंधत्व कल्पने अभी पुष्प रूप को पुष्प में रखेंगे पुष्प हो गया अनुवेगी अनुवेगिता संबंध से रहेगा तो यहाँ संबंध हो जाएगा पुष्प और कहीं घट में रूप को रखेंगे वहां संबंध हो जाएगा घट तो इसी प्रकार की अनंत गुण कर्म इत्यादि को रखने के लिए अनंत संबंध कल्पना करना पड़ेगा अनंत स्वरूपाणाम सम्बन्ध तो कल्पना गौरववाद इसलिए लाघवाद एक सिद्धि नब्बे लोग कहेंगे कि समवाय नाना होगा भिन्न होगा स्वरूप नहीं होगा भिन्न होगा किंतु नाना होगा प्राचीन लोग कहते हैं कि नाना क्यों मानेंगे गौरव होगा एक मान लेंगे इनका अंदर में विचार आगे दिखाते हैं तथापि तो समवाय से एकत्व तथा तो अर्थात समवाय से स्वीकारे अपि, तो इसको एक क्यों कहेंगे किम मानम अतः लाघवात लाघव से एक मान लेंगे जैसे दृष्टान्त तो देते हैं प्राचीन न्याय तथा च यथा क्षित्यादिजनकतया ईश्वर लाघवात एक एव सिद्ध्यथा समवायो अभी इतर्थ क्षित्य अंकुरादिक कर्तृजन्यम कह करके जो ईश्वर का सिद्धि करते हैं अंतिम में ईश्वर नाना भी हो सकते हैं जैसे गृह बनाने के लिए गृह निर्माण कार्य में जो शिल्पी कार्य करते हैं नाना शिल्पी होते हैं इसी प्रकार के जगत निर्माण करने वाले ईश्वर भी नाना हो तो वहाँ नया लोग कहते हैं कि लाघवात एक अगर एक ही में सामर्थ्य जगत बनाने का अधिक क्यों लिया जाएगा इसी प्रकार की इसको दृष्टांत दे करके समवाय को एक सिद्ध करते हैं स्वरूप संबंध अनयोगी अथवा प्रतियोगी रूप होगा स्वरूप संबंध का और लक्षण स्वरूप में वह संबंध ये स्वरूप संबंध कह देते हैं और उसका लक्षण तो कहीं देखा नहीं है सर सर तथा च यथा जनकतया ईश्वर क्षितियादि क्षितिअंकुर इत्यादि जिस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि करते हैं ईश्वर लाघवात एक एव सिद्धिय लाघव तर्क से ईश्वर एक कहते हैं तथा समवायो अपि समवाय भी लाघवात एक ठीक है अभी समवाय अगर एक मानेंगे तब नब्बे लोग दोष दिखाते हैं कहते हैं न समवाय एकत्वे एकत्व रूपवत्ता बुद्धि प्रसंग वायु में स्पर्श रहेगा से समवाय से रहेगा और समवाय कितने है एक है तभी वायु में समवाय है तो वायु में अगर समवाय है तो समवाय एक है तो सम में रूप रहेगा किस से रहेगा समवाय सम्बन्ध तो में रूप रहा जो समवाय सम्बन्ध से वायु में जो स्पर्श रहेगा वो समवाय भी वही एक ही है तो समवाय एक ही होने से जितने पदार्थ समवाय से रहते हैं सब सर्वत्र रहना पड़ेगा ये नब्बे लोग कहते हैं मूल में मुक्तावली में नच समवाय से एकत्व वायु रूपवत्ता बुद्धि प्रसंग क्योंकि वायु में भी समवाय रहता है करने तो से में भी रूपवत्ता ये प्रसंग हो जाएगा वायु में रूप रहे टीका में रूपवत्ता प्रसंग का अर्थ रूपवत्ता बुद्धे है परमात्व प्रसंग वायु में किसी को रूपवत्व का भ्रम भी हो सकता है कहेंगे वायु में रूपवत्व का ज्ञान हुआ तो दोष नब्बे लोग जो यहाँ दोष दिखाते हैं समवाय से एकत्व वायु रूपवत्ता बुद्धि ये रूपवद्धा प्रमा होनी चाहिए भ्रम नहीं भ्रह्म से वायु में रूपवत्ता बुद्धि किसको होगी वो बात नहीं है समवाय अगर एक हो जाएगा वायु में रूपत्व ये बुद्धि प्रमा हो जाएगी रूपवत्ता बुद्धि है परमात्व तो प्रसंग भ्रम नहीं।, नहीं तो वायु में रूप नहीं रहने पर भी रूपवत्व बुद्धि किसको हो जाएगी तो भ्रम उसको वो अर्थात यहाँ दोष नहीं होगा कहीं वो तो भ्रम है ये क्यों वायु में रूपवत्ता प्रसंग होगी कहते हैं स्पर्श समवाय रूप समवाय और ऐक्यात भाव जो स्पर्श का समवाय है वही रूप का भी समवाय है और वायु में स्पर्श समवाय रहेगा इसलिए रूप समवाय भी रहेगा इतिभाव ऐसे नब्बे लोग दोष दिखाने से प्राचीन लोग कहते हैं तत् समवाय सत्वी वहाँ रूप का समवाय रहने पर भी रूपा भावात् तत्र तत्र अर्थात टीका में कह दिए वायु वायु में रूप का समवाय रहने पर भी रूप नहीं रहेगा इस प्रकार की अभी नब्बे लोग कह दिए ये प्राचीन लोग कह देंगे कि इसमें पुत्र तो रहने पर भी उसका पिता तो नहीं होगा ये कैसे हो जाएगा क्योंकि संबंध सर्वदा संबंधी अधीन होगा अगर संबंधी नहीं रहेगा तो ये सम्बंध कैसे हो जाएगा आप कहेंगे वायु में रूप समवाय रहेगा किंतु जो समवय तो होना चाहिए वो नहीं रहेगा तो संबंध ही नहीं है तो संबंध कैसे होगा ये नब्बे लोग दोष ए प्राचीन लोग ना नब्बे लोग दोष दिखाएंगे क्योंकि प्राचीन लोग क्या कह दिए रूप समवाय सत्वी रूप से रूप नहीं रहेगा किंतु समवाय रह जाएगा इसके लिए टीका में दिखाते हैं नब्बे लोग कहते हैं नच नच तो प्राचीन लोग कहेंगे नब्बे लोग कहते हैं रूप समवाय सत्वे तेन संबंधे न तत्र कथम रूपाभाव जिस वायु में रूप का समवाय रहेगा तेन सम्बन्ध है न समवाय सम्बधे न तत्र तत्र का अर्थ वायु कथम रूपा भाव रूपाभाव कैसे हो जाएगा रूप का समवाय रहेगा तो रूपा भाव कैसे हो जाएगा क्यों कहते हैं कहते हैं नियम भंग हो जाएगा अगर रूप का समवाय रहा रूप नहीं रहेगा तो नियम भंग हो जाएगा नियम क्या है नवे लोग कहते हैं संबंध संबंधसत्व तेन संबंधन संबंधी सत्व्याप्यत संबंधसत्व संबंध सत्व अगर विद्यमान है तो तेन संबंधेन संबंधी सत्व संबंधी विद्यमान का व्याप्य है अर्थात संबंधी विद्यमान हो गया व्यापक संबंधी सत्व हो गया व्यापक और संबंध सत्व हो गया व्याप्य संबंध सत्व से तेन संबंधे न संबंधी सत्व व्याप्य जैसे धूमस्य धूमस्य संयोग न बनि व्याप्य अथवा कहने धूमस्य बन्ही व्याप्य व्याप्यत्व तो उसमें आ जाएगा व्याप्यत्व तो, धूमस्य बन्ही व्याप्य तो कहने से व्याप्ति कैसे कहेंगे बन्ही इसी प्रकार की यहाँ कहा गया संबंध सत्व तेना संबे न संबंधी सत्व व्यापतिव यहाँ कैसे व्याप्य कहेंगे यत्र यत्र संबंध सत्वम तत्र संबंधी सत्वम अगर आप वायु में रूप समवाय रूप का संबंध को मानेंगे तो रूप जो संबंधी है उसको भी रहना पड़ेगा ये नब्बे लोग कहते हैं ये नियम है त्र संबंधी को रहना पड़ेगा यहाँ संबंधी कौन कौन हो जाएंगे वायु रूप और वायु तो रूप को भी रहना पड़ेगा ये नब्बे लोग कहते हैं संबंध सत्व से तेना संबे न संबंधी सत्व व्याप्यवात ऐसे नब्बे लोग कहते हैं प्राचीन लोग कहते हैं इतनी नाच्यम वो लोग कहते हैं कि संबंध जो आप कह दिए कि संबंध रहने से संबंधी रहेगा वो संबंध विशिष्ट रूपों का संबंध हम कहते हैं सामान्य संबंध नहीं है अब समवाय कह दे तो समवाय भी वायु में रह गया किसका समवाय रह गया स्पर्श का रह गया समवाय एक होने से रूप समवाय भी रह जाएगा किंतु ये समवाय एक होने पर भी विशिष्ट समवाय नाना होंगे सामान्य समवाय तो अर्थात एक हो गया किन्तु विशिष्ट समवाय नाना हो जाने से वायु में स्पर्श समवाय जो विशिष्ट समवाय होगा वह रहने पर भी जो विशिष्ट समवाय से रूप रहता है अन्यथा वो विशिष्ट समवाय वायु में नहीं रहेगा अभी प्राचीन लोग उत्तर देते हैं रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय सेव रूप संबंधतया रूप का संबंध आप कह दिए समवाय और उसको स्पर्श का संबंध के साथ बराबर कर दिए किंतु अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि <प्ति> रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय ये केवल समवाय नहीं है <प्ति> रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय ये रूप का संबंध होगा तभी वायु में रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय रहेगा क्या नहीं रहेगा वायु में समवाय है किंग निरूपित स्पर्श निरूपित समवाय रहेगा तो रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय से रूप सम्बन्धतया वायु तदभावत तो वायु में रूप निरूपित्व विशिष्ट संवाय रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं रहने से वायु में रूप की उपलब्धि भी नहीं होती है तत् तो तो समवाय सामान्य विद्यमान रहने पर भी विशिष्ट संवाय नहीं रहा ऐसे प्राचीन लोग समाधान दे दिए अभी नब्बे लोग कहते हैं कि जो विशिष्ट है तब तो नियम है विशिष्ट शुद्धा न अतिरिच्यते ये विशिष्ट होगा और शुद्ध से भिन्न नहीं होगा तो नहीं होने से अगर यहाँ विशिष्ट जो विशिष्ट आप कह दिए रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय ये शुद्ध समवाय से भिन्न नहीं होगा हर में शुद्ध समवाय है तो होने से विशिष्ट समवाय भी रहेगा इस प्रकार के भी प्राचीन लोग कहते हैं न च विशिष्ट से अनतिरिक्तत्व विशिष्टस्य से अनतिरिक्त नशिष्ट समवायु विशिष्ट समवायु अच्छा यहाँ खंडाकार हो जाना चाहिए दिया नहीं ठीक है कोई आवश्यक नहीं है विशिष्ट समवायुपी वायु अस्थि तो ये नब्बे कहते हैं विशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं है नहीं होने से विशिष्ट समवाय भी वायु में है कैन रूपेण कहें शुद्धत्व बाई में विद्यमान है इति प्राचीन लोग कहते हैं इति ये जो आप कह दिए कि शुद्धत्व विशिष्ट विद्यमान है अभी विद्यमान है शुद्ध समवाय तो शुद्ध समवाय रूपेण विशिष्ट समवाय भी विद्यमान है ऐसे जो नब्बे लोग कह रहे हैं प्राचीन लोग कह रहे हैं रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय पहले उतना कहा था प्राचीन रूप और निरूपित्व विशिष्ट समवाय ये नहीं है तो ये जो रूप और निरूपितत्व विशिष्ट समवाय ये वायु में नहीं है कहता था वायु में अगर रहेगा तो वायु में अधिकरणता आएगा वायु अधिकरण हो जाएगा तो वायु में अधिकरणता आएगा ये जो रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय जो जहाँ रहता है और वायु में नहीं रहता है इसका तात्पर्य अभी लोग कहते हैं रूप निरूपित्व तो विशिष्ट समवाय ये समवाय निरूपित अधिकरणता रूप निरूपित तो विशिष्ट समवाय ये समवाय निरूपित अधिकरणता घट में आ सकता है आएगा क्योंकि घट में रूप रहता है तो रूप निरूपित विशिष्ट समवाय ये समवाय निरूपित अधिकरणता पहले प्राचीन लोग कहा था रूप निरूपितत्व तो विशिष्ट समवाय इतना दूर तक तो कहा था और नब्बे लोग कहते हैं समवाय तो शुद्ध से भिन्न नहीं होगा अभी प्राचीन लोग समवाय में नहीं रुक करके वो समवाय निरूपित अधिकरणता कह देते हैं तो ये अधिकरणता कहने से ये अधिकरणता घट में आएगा किंतु वायु में नहीं आएगा रूप निरूपितत्व तो विशिष्ट समवाय निरूपित अधिकरणता ये वायु में आएगा नहीं आएगा अधिकरणता एव रूप सम्बन्धत्वात्त रूप का संबंध अभी समवाय नहीं हो करके समवाय निरूपित अधिकरणता हो गया अधिकरण हो जाएगा घट घट में रहेगा अधिकरणता ये अधिकरणता वायु में नहीं रहेगा रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय निरूपित अधिकरणता ये रूप का संबंध हो गया तस्वाय अभाव अभी ये में नहीं रहेगा अर्थात तो अभी संबंध हो गया अधिकरणता पहले संबंध था समवाय समवाय को विशिष्ट को शुद्ध से अनतिरिक्त करके कह दिया कि शुद्ध रहता है तो विशिष्ट भी रहेगा अभी प्राचीन लोग इसको अधिकरणता पर्यत ले आए तो अधिकरणता ये घट में रहेगा वायु में नहीं रहेगा यहाँ शुद्ध और विशिष्ट इस प्रकार के नहीं हो पाए वायु अभावत यहाँ तक विचार हो गया प्राचीन लोग अपना बात कह दिए नब्बे लोग कहते हैं तथापि इतना विचार आप दिखाने पर भी पृथ्व्याम गंध से समवायो न जले इत्यादि प्रतीतें जल से जल में गंध की प्रतीति ही नहीं हो रहा है अगर आप कहेंगे कि समवाय रहेगा जल में भी समवाय रहेगा तो समवाय रहेगा तो गंध को भी रहना होगा किन्तु प्रतीति अगर हो रहा है कि जल में गंध नहीं रहता है और पृथ्वी में रहता है प्रतीति के आधार पर मानना पड़ेगा कि समवाय नहीं है इसका अर्थात जल में गंध का समवाय नहीं है अगर होता तो प्रतीति होनी चाहिए प्रतीति आधार पर ये नब्बे लोग कहते हैं कि प्रतीति के आधार पर हम स्वीकार करेंगे आप चाहे विषय ये तन निरूपित समवाय निरूपित अधिकरणता ये सब जो भी कहे प्रतीति जैसा होता है ऐसा ही स्वीकार करेंगे क्योंकि समवाय के संबंध आप कल्पना करते हैं ये कल्पना का आधार क्यों है यहाँ ये चीज प्रतीति हो रही है यहाँ नहीं हो रही है आ जहाँ प्रतीति हो रही है वहां स्वीकार करिए जहाँ नहीं हो रहा है मत करिए तो इसलिए नब्बे लोग कहते हैं पृथ्व्याम गंध से समवायो न जले इत्यादि प्रतीत है समवाय से नाना तोम इति तू नव्या तू किंतु आप जितना भी समझाए नबे लोग किंतु हम तो कहेंगे तो ये तो समवाय को नाना मानना पड़ेगा प्रतिति के आधार पर स्वीकार करना ये भाष्य भाष्यकार का एक वाक्य है ना नहीं नहीं नहीं दृष्टि अनुपपन्नम अन, अनुपपन्नम नाम भाष्यकार का वचन है तो अगर तो प्रतीति हो रही है तो आप कहेंगे अनुपन्न ये नहीं हो पाएगा तो ऐसा नहीं है अच्छा क्या जी नहीं हो रहा है तो इसलिए समवाय एक नहीं होगा नब्बे लोग कह रहे हैं प्रतीति नहीं हो रहे तो कहेंगे समवाय नहीं है प्रतिति हो रही है तो कहेंगे समवाय है तो अगर समवाय को एक कहेंगे तो फिर कैसे UH कहेंगे वहाँ नहीं है बोल करके स्पर्श का समवाय है इसलिए नब्बे लोग कहते हैं समवाय तो नाना स्वीकार करना पड़ेगा ठीक है अभी ए, ए ए� समवाय संबंध मान लिए स्वरूप को संबंध नहीं मानेंगे ये न, नया एक लोग सिद्ध किए तो अभी दूसरे लोग कहते हैं अगर स्वरूप संबंध से निर्वाह नहीं हुआ आप गुण क्रिया इत्यादि को समवाय सम्बन्ध से रखें तो अगर स्वरूप संबंध आपका शिव कार्य नहीं हो रहा है तब तो अभाव को भी आप क्यों स्वरूप संबंध से रखते हैं तो वहां भी कुछ अलग संबंध कल्पना करिए यहां कहते हैं अभी पूर्व पक्ष कहता है न एवं अभाव्या वैशिष्ट्यम संबंधांतरम संबंधांतरम सिद्धेत तो अभाव को भी कोई संबंधांतर से रखिए रखिए अभाव वैशिष्ट्यम वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ संबंध अभाव का संबंध भी कोई संबंधांतर लीजिए संबंधांतरम अर्थात कस्मात्बंधांतरम अभी अभाव को किस संबंध से रख रहे हैं स्वरूप संबंध से स्वरूप तो संबंध नहीं स्वीकार करके आप संवाय संबंध कल्पना किए गुण क्रिया इत्यादि के लिए तो यहां भी कोई सम्बंधांतर का कल्पना कर लीजिए तो संबंधांतरम दिनोकर में संबंधांतरम अतिरिक्त पदार्थ तैयार इतिशेष अर्थात तो अतिरिक्त और एक पदार्थ मान लीजिए अभी सात पदार्थ संवाय तो हो गया और तो गुणकर्म इत्यादि के लिए हो गया अभी अभाव को रखने के लिए और एक और एक पदार्थ स्वीकार करिए जो कि सातों में नहीं आएगा अतिरिक्त पदार्थ तया इति शेष सिद्धेत सिद्धेत अर्थात भूतलादो इति इतिभाव भूतलादो इत्यादि जो मूल में कहा अभाव्या वैशिष्ट्यम संबंधांतरम सिद्धेत भूतलादो क्योंकि भूतलों में आप घटा कहते हैं तो भूतल में कोई संबंधांतर अर्थात कोई पदार्थांतर इसका स्वीकार करिए अच्छा अगर अभी मान लीजिए कि नया कहेगा अगर आप कहेंगे कि अभाव को रखने के लिए और एक पदार्थ कल्पना करना पड़ेगा वो पदार्थ अर्थात एक कि संबंध किंतु तो वह संबंध जितने अभी संबंध है उसमें नहीं आएगा नहीं आएगा तो और एक पदार्थांतर होगा अगर स्वीकार करेंगे तो वो संबंध नित्य होगा अथवा अनित्य होगा विकल्प करेंगे इसका विकल्प दिखाते हैं यदि वैशिष्ट्यम अतिरिक्तम उररी क्रियतें वैशिष्ट्यम क्यों मध्य अभाव और अधिकरण मध्य में अगर एक वैशिष्ट्यम अतिरिक्तम अर्थात क्लिप्त वैशिष्ट्य से अतिरिक्त वैशिष्ट्य अगर उररी क्रियते उररी क्रियते अर्थात स्वीक्रिय स्वीकार करेंगे तदा तन वा इति विकल्प्य आद्य दूषणम आह वो संबंध नित्य होगा अथवा अन्य होगा प्रथमें इसमें दोष दिखाते हैं आज अंत ओ शंकरचार्य केशव बातराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मती मूर्तिभागि व्योम दक्षिणा दक्षिणमूर्त नमः Om shanti shanti shanti hey